रामकृष्ण लीला प्रसंग भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम कृष्ण ईस्वी के भाद्रपद या अश्विन मास की घटना है श्री भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला सहदर्मणी श्री माँ शारदा देवी उस समय अपने नैहर जयराम बाटी गई हुई थी श्री बलराम बोस अपने पिताजी के साथ वृंदा बन गए थे उनके साथ ही श्री लाखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री गोपाल स्वामी अद्वैतानंद जी तथा और भी अनेक भक्त स्त्री पुरुष थे बाग बाजार के किसी संभ्रांत घराने की एक महिला की जिन्होंने श्री राम कृष्ण देव को कभी देखा नहीं था केवल उनकी बातें ही सुनी थी श्री राम कृष्ण देव के दर्शन की विशेष इच्छा हुई अपनी परिचित किसी महिला से उन्होंने अपने उस अभिप्राय को व्यक्त किया उनसे कहने का तात्पर्य यह था कि वह महिला भक्त लगभग भक दो वर्ष पहले से ही श्री राम देव के दर्शनार्थ आती जाती थी आपस में परामर्श किया गया तथा दूसरे दिन अपराह्हन के समय दोनों दक्षिणेश्वर उपस्थित हुई उन्होंने देखा कि श्री राम देव के कमरे का दरवाजा बंद है कमरे के उत्तर दिशा की दीवार में दो छेद हैं उन्होंने झाँक कर देखा कि श्री राम कृष्णदेव विश्राम कर रहे हैं अतः नौबत खाने में जाकर जहाँ श्री रहा करती थी प्रतीक्षा करने लगी कुछ ही देर बाद श्री राम कृष्ण देव उठे तथा उत्तर का दरवाजा खोला नौबत खाने के दो मंजिल के बरामदे में उन्हें बैठी हुई देखकर अरे तुम यहाँ आओ कहकर उन्हें पुकारने लगे जब वे उनके कमरे में बैठी तब श्री राम देव तखत से उतरकर कर परिचित महिला भक्त के समीप जाकर बैठ गए इससे वे संकुचित हो कुछ हट जब बैठने लगे तब श्री रामकृष्ण देव बोले संकोच की क्या बात है संकोच घृणा तथा भय इन तीनों के रहते कुछ भी नहीं हो सकता हाथ से दिखाकर तुम जो हो मैं भी वही हूँ फिर भी दाढ़ी के बालों को दिखाकर यह है इसलिए लज्जा हो रही है सच है ना यह कहकर भगवत चर्चा करते हुए वे नाना प्रकार के उपदेश देने लगे वे भक्त महिलाएं भी स्त्री पुरुष भेद को भूल कर, निसंकोच भाव से प्रश्न करने लगी तथा श्री कृष्ण देव के उपदेश सुनने लगी बहुत देर वार्तालाप करने के पश्चात जब वे जाने लगी तब श्री राम देव बोले सप्ताह में एक बार अवश्य आना पहले पहल यहाँ पर अधिक आना जाना अच्छा है संभ्रांत वंश की महिला होने पर भी उनको गरीब देखकर नाव या सवारी का किराया प्रतिदिन कहाँ से प्राप्त होगा यह सोचकर श्री राम कृष्णदेव पुनः कहने लगे आते समय तीन चार जन मिलकर नाव से आने की व्यवस्था करना और लौटते समय यहाँ से वाराणनगर तक पैदल जाकर किराए की गाड़ी कर लेना तब से वे महिला भक्त उसी तरह आने जाने लगी और एक महिला ने एक दिन हमसे कहा था भोला मिठाई वाले की दुकान पर अच्छी मलाई तैयार थी श्री राम कृष्णदेव को मलाई बड़ी प्रिय है यह जानकर मैंने कुछ मलाई खरीद ली तथा हम पांच लोग नाव से दक्षिणेश्वर पहुँचे किंतु वहाँ जाकर हमने सुना कि श्री राम देव कलकत्ता गए हैं निराश होकर हम लोग बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए रामलाल दादा श्री राम देव के भतीजे वहाँ उपस्थित थे उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि वे कंबू टोला में मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण कथामृत हिंदी में श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त महेंद्रनाथ गुप्त जो मां नाम से प्रसिद्ध हैं उस समय कंबू टोला में एक किराए के मकान में रहते थे के घर गए हैं यह सुनकर अ की मां बोली उनका मकान में जानती हूँ मेरे नैहर के समीप ही है क्या तुम वहां जाना चाहती हो चलो वही चले यहाँ बैठ क्या होगा सभी कोई राजी हो गए जाते समय रामलाल दादा को मलाई देकर मैंने कहा श्री रामकृष्ण देव के आले पर यह मलाई उन्हें दे देना नाव तो पहले ही छोड़ दी गई थी अतः पैदल ही हम लोग चलने लगे किंतु ठाकुर की ऐसी कृपा कि आलम बाज़ार तक जाते ही हम लोगों को लौटती हुई एक बग्गी मिल गई उससे किराया तय कर हम लोग शाम कुकर पहुँचे किंतु वहाँ पहुँचने पर और एक समस्या उपस्थित हुई अ माँ वह मकान नहीं पहचान सकी अंत में इधर उधर चक्कर लगाने के पश्चात उसके नहर के सामने बग्गी खड़ी कर वह एक नौकर को बुला लाई उसने आकर जब बतलाया तब कहीं मकान का पता चला अ माँ को कैसी दोषी ठहराएं आखिर वह हम लोगों से तीन चार वर्ष छोटी ही थी उस समय उसकी आयु छब्बीस सत्ताईस वर्ष की रही वर्ष की रही होगी कुलवधु होने के कारण वह अभी बाहर नहीं निकली थी और वह मकान भी गले के गली के अंदर था अतः वह पहचान ही कैसे सकती थी अस्तु किसी तरह हम लोग वहां पहुंच गए इस समय एक मास्टर महाशय के परिवार के साथ हमारा कोई परिचय नहीं हो पाया था मकान के अंदर जाकर हमने देखा कि एक छोटे कमरे में तखत पर श्री राम कृष्ण देव बैठे हुए हैं उनके समीप और कोई नहीं है हमको देखते ही हंसते हुए वे कह उठे तुम लोग यहाँ किस तरह आ गए? हमने उनको प्रणाम कर सारी बातें कही अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा तथा हमसे वार्तालाप करने लगे अब लोग यह कहा करते हैं कि स्त्रियों को वे अपना स्पर्श नहीं करने देते थे अपने समीप नहीं आने देते थे यह सुनकर हमें हंसी आती है तथा हम सोचती हैं कि गनीमत है कि अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है उनके अंदर कितनी दया थी यह किसे पता है स्त्री पुरुषों के प्रति उनका समान भाव था किंतु स्त्री जाति की हवा बहुत देर तक वे सहन नहीं कर पाते थे अधिक समय तक उनके बैठे रहने पर वे कह देते थे जाओ अब एक बार मंदिर के दर्शन कर आओ पुरुषों से भी उन्हें इस प्रकार कहते हुए हमने सुना है